तो बड़े सौभाग्य की बात है और इससे भी बड़े सौभाग्य की बात क्या है जैसे साइंटिस्ट हैं वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे ये सारे जब किसान यहाँ उपस्थित हैं कुछ बहुत सारे आए भी नहीं हैं तो वो भी अपने खेत में एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये बड़ी हिम्मत का काम है क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट का पता नहीं होता सिर्फ अंदाजा होता है तो उसमें आपकी फसल को नुकसान भी हो सकता है और आपकी को नए तरीके मिल सकते हैं तो जो ये किसान बता रहे हैं आप एक बार अपनी फसल में जो भी आपको समस्या आती है एक बार उसको लागू करके देखें और जो भी भाई यहां पर मौजूद हैं वो ये किताब ज़रूर ले कर आए ले कर जाएँ ज़रूर ये बीस रुपये किताब है साथ में पेम्पलेट है इसमें आपको फ़ोन नंबर मिलेंगे अनुभवी किसानों के तो आपको जो भी समस्या आती है आपके नज़दीक में जो भी किसान है आप उसमें पता भी मिलेगा आपको फ़ोन नंबर ही पता भी मिलेगा तो आप उस नज़दीक किसान से संपर्क करें और उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप उसके पास जाएंगे अपने दो तीन घंटे में जाकर उससे दो बात सीखें तो आपको ज़्यादा आराम मिलेगा अभी एक किसान भाई साहब पूछ रहे थे